प्रश्न उत्तर प्रश्नोत्तर माला व्रत एवं पर्व जिज्ञासा शास्त्र में स्त्रियों के लिए व्रत उपवास इत्यादि करने का कहीं कहीं निषेध मिलता है नास्तिक स्त्रियायज्ञो न ना श्राद्धम नापनु पोषणम महाभारत विटा विराट पर्व परंतु आजकल स्त्रियां ही अधिक व्रत उपवास करती हुई देखी जाती हैं क्या यह उचित है समाधान शास्त्र को ठीक से समझें तो बात साफ हो जाती है जब कन्या घर पर रहती है तब माता पिता की आज्ञा से वह कोई भी व्रत उपवास कर सकती है जब तब कर सकती है इसका कहीं निषेध नहीं है पार्वती ने भी माता पिता की आज्ञा से शिव प्राप्ति के लिए तपस्या की थी कात्यायनी व्रत का विधान कन्याओं के लिए ही है व्रज की कुंवारी गोपिकाओं ने भी कात्यायनी व्रत किया था गुरुकुल में जाने का अधिकार इसलिए नहीं था क्योंकि उसका यज्ञों संस्कार नहीं होता परंतु जब उसका विवाह होता है तो पति द्वारा किए गए वेदाध्यन गुरुसेवा आदि में वह स्वतः भागीदार बन जाती है वह गुरुकुल जाकर वेद नहीं पढ़ती परंतु विवाह संस्कार होते ही यज्ञ में बैठने का वैदिक अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है उसके बिना पुरुष यज्ञ कर ही नहीं सकता पुरुष जितना भी धर्मानुष्ठान तपस्या आदि करता है उसका आधा भाग धर्म को मिल जाता है तो स्त्री का अपमान कहाँ हुआ आज सह शिक्षा का समाज में प्रभाव सब देख रहे हैं पैसा कमाने भले ही इसका लाभ हो पर जीवन की उन्नति में क्या लाभ हो रहा है विवाह के बाद भी स्त्री पति की सहमति से व्रत कर सकती है माताएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तमाल व्रत करती हैं पति के परिवार के कल्याण के लिए व्रत करती हैं उनका कहाँ निषेध है पति से विरोध करके व्रत करने का निषेध है क्योंकि विवाह होने के बाद उसके लिए पति सेवा मुख्य है उसका सीधा संबंध स्त्री के कल्याण से है उसको स्वतंत्र रूप से यज्ञ का अधिकार नहीं है परंतु पति के साथ यज्ञ श्राद्ध आदि तो वह करती ही है स्त्रियाँ आज भी जो कुछ व्रत पूजन आदि करती हैं वे सब प्रायः पति के हित के लिए ही करती हैं उसका पति सेवा से कहाँ विरोध है शास्त्र में ऐसे बहुत से व्रत कहे गए हैं जो स्त्रियों के लिए ही है इस श्लोक का तात्पर्य इतना ही है कि स्त्री का मुख्य कर्तव्य पति को प्रसन्न रखना है उससे विरोध करके या छुपा कर कोई कार्य न करे